24 जून की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर वरुण तोमर के साथ मैं हूं गुरजिंदर सग्गू रूस की समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि दक्षिणी गणराज्य दागिस्तान में बंदूकधारियों ने कम से कम 15 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है रविवार को जरबेन्द और माखाचिकाला में दो ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों एक यहूदी उपासना गृह और एक पुलिस चौकी पर एक साथ हमला हुआ एक यहूदी संगठन का कहना है कि हमलावरों ने जरबेंद में यहूदी उपासना गृह में आग लगा दी वीडियो फुटेज में जलती इमारत से धुआं उठता देखा जा सकता है ताकिस्तान के गवर्नर सरगेई मेलिकोव ने बताया कि हमलों में कम से कम पंद्रह पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक मारे गए हैं गवर्नर ने ये भी बताया कि छह हमलावर मारे गए हैं और स्थानीय अधिकारियों ने हालात पर काबू पा लिया है अब तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है रूस की जांच समिति ने इसे आतंकी हमला मानते हुए जांच शुरू कर दी है के अधिकांश लोग मुसलमान हैं पिछले वर्ष अक्टूबर में गाज़ा पट्टी में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने दागिस्तान के एक हवाई अड्डे पर उस समय धावा बोल दिया था जब इसराइल से एक यात्री विमान वहां उतरा था रूसी अधिकारियों ने मार्च में मॉस्को के उपनगर स्थित कॉन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद दागिस्तान में आतंकरोधी अभियान चलाकर मुस्लिम चरमपंथियों को हिरासत में ले लिया था उक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों का कहना है कि शहर पर किए गए उक्रेनी मिसाइल हमले में चार लोग मारे गये और एक अन्य घायल हो गये रूस का दावा है कि उसने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रूसी रक्षा मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार रविवार दोपहर में हुए हमले में पांच एटेकम्स मिसाइलें शामिल थीं, जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी थीं। मंत्रालय का कहना है कि रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने क्लस्टर हथियारों से लैस चार मिसाइलों को भेज दिया लेकिन पांचवी मिसाइल हवा में ही फट गई मंत्रालय का कहना है कि सुनियोजित तरीके से किए गए इस मिसाइल हमले के लिए वॉशिंगटन ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने ही यूक्रेन को हथियार दिए थे मंत्रालय ने जोड़ा कि यूक्रेन भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हमला उसके क्षेत्र से किया गया था आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ए कथित तौर पर सटीक हमला करने में सक्षम है अमेरिकी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रणाली द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई को समाप्त कर लेबनान के साथ लगती उत्तरी सीमा पर अधिक सेना तैनात करने की योजना बना रहा है नेतनयाहू ने रविवार को एक इसराइली टेलीविजन स्टेशन को दिए साक्षात्कार में ये बात कही उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि लड़ाई खत्म होने वाली है बल्कि राफा में भीषण युद्ध का चरण समाप्त होने वाला है नेतन्याहू ने कहा कि भीषण चरण समाप्त होने के बाद इसराइल के पास अपनी सेना का एक हिस्सा उत्तर की ओर ले जाने का विकल्प होगा और वो ऐसा ही करेगा उन्होंने कहा कि रक्षात्मक कदम उठाना उनकी पहली और इसराइलियों की स्वदेश वापसी के लिए कदम उठाना दूसरी प्राथमिकता है इसराइली सेना और लेबनान स्थित शिया उग्रवादी गुट हिजबुल्ला के बीच सीमा के निकट लड़ाई जारी है गौरतलब है कि हिजबुल्ला हमास का साथ दे रहा है ये समाचार एनएच के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वार्षिक हज यात्रा के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं हर साल दुनिया भर से मुसलमान पश्चिमी सऊदी अरब स्थित मक्का के पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं हज यात्री मक्का और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों तक दिन रात चलते हैं इस वर्ष 14 जून से पिछले बुधवार तक आयोजित हज यात्रा में करीब 18 लाख लोग 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच हज यात्रा में शामिल हुए सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल जलाजेल ने रविवार को एक स्थानीय टेलीविजन को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में कहा कि तेरह हज यात्रियों की मौत तापघात और अन्य कारणों से हुई मंत्री ने यह भी बताया कि मृतकों में से 80 प्रतिशत से अधिक के पास हज यात्रा के लिए आवश्यक वीजा नहीं था मंत्री का कहना है कि उनकी मौत संभवतः आवास और परिवहन सेवाओं का उचित उपयोग न करने के कारण हुई है दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के निकट एक बैटरी विनिर्माण कारखाने में सोमवार को आग लगने से बाईस लोगों की मौत हो गई दक्षिण कोरिया के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि छोंगी प्रांत के हुआसोंग में स्थित इस फैक्ट्री में सुबह साढ़े दस बजे आग लगी उन्होंने बताया कि शाम साढ़े छह बजे तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी कथित तौर पर इनमें दो दक्षिण कोरियाई 18 चीनी और लाओस का एक नागरिक शामिल है स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी एक वीडियो में परिसर से काला धुआं और आग की लपटे उठती दिखाई दे रही है राष्ट्रपति युन सोंग न्योल ने संबंधित कैबिनेट मंत्रियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें देश की योन्हाप समाचार एजेंसी के अनुसार आग तीन मंजिला इमारत में लगी जिसका क्षेत्रफल लगभग तेईस वर्ग मीटर है जापान में पर्यटन व्यवसायों ने धनी विदेशी पर्यटकों के लिए देश भर में परिवहन के अधिक तीव्र और सुविधाजनक सेवा विकल्प उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है होंदा मोटर द्वारा इस महा बिजनेस जेट शेयरिंग सेवा शुरू करने के बाद टोक्यो तो की एक पर्यटन एजेंसी इसका उपयोग पर्यटन स्थलों के लिए उड़ाने उपलब्ध कराने के लिए कर रही है समृद्ध पर्यटक अब रेलगाड़ियों या बसों में समय बिताने के त्वरित किया गया है और दो हजार पंद्रह से सेवा में है हिरोशिमा आने जाने की ऑल इंक्लूसिव यात्रा के लिए किराया पंद्रह लाख एन यानी प्रति व्यक्ति लगभग नौ हजार चार सौ डॉलर से शुरू होता है वही टोक्यो तो स्थित एक स्टार्टअप कंपनी नवंबर से हेलीकॉप्टर और लग्जरी कारों में सवारी की सेवा प्रदान कर रही है कंपनी का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के रूप में उसकी सेवाओं की भारी मांग है और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों का कहना है की शहर पर किए गए उक्रेनी मिसाइल हमले में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 अमेरिकी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रणाली द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है इसी के साथ एनएच के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है